अंतकर्ण शुद्ध होने पर केवल तत्व आदि उपदेश से ज्ञान हो जाता है ज़्यादा विचार की आवश्यकता नहीं है किंतु जब अंतकण शुद्ध नहीं है अत्यंत वैराग्य नहीं है औपदेशिक ज्ञान मात्र न अन्तृष्टि न तिरस्क्रिय उपदेश से जो ज्ञान होता है संशय विपर रहित तो ज्ञान नहीं होने से संशय युक्त ज्ञान उपदेश मात्र से जिसका अशुद्धांतक अत्यंत वैराग्य हो तो अत्यंत अंतकरण शुद्ध हो तो उपदेश से ज्ञान हो जाएगा यदि नहीं होता है तो प्रपंच में मिथ्या अनुतृष्ट अनुत विषय में अनृत विषय का ज्ञान मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती भ्रम ज्ञान तब तो विचारादि प्रयत्न तत्व प्रकाश सति अनदृष्टि तिरस्क्रिएत तो अभिप्रेत दृष्ट विचारादी प्रयत्न विचार हे विचार श्रवण मनन निधिध्यासन विचार और सर्वात्मक ईश्वर में इस चिंतन हे बार बार चिंतन करना कर्ण से तत्व प्रकाश से तत्व से प्रकाशे पार्थिवतत्वस्वरूप से प्रकाशे ज्ञान साक्षात्कार संशय तो ज्ञान साक्षात्कार होने पर स्थिर अनृतृष्टि तिस्क्रीयत मिथ्याज्ञान ब्रह्मज्ञान के निवृत्ति होती है इस अभिप्राय से दृष्टान कहते यथा चंदन उदकादि अगरवादीर उदकादजक्ज क्लेदा, मौपाधि दुर्गंध्य तत्व निघर्षण सेन पार्थिन गंधेन चंदन स्वभावत सुगंध है अगरु के सुगंध है किंतु किसी कारण मैला पानी मिला करके ऊपर उदक़ आदि ज क्लेद आदि जम उदक मिट्टी आदि संबंध से क्लेद उसमें थोड़ा गीलापन आ गया उसे औपाधिकम दौर्गंध्यम उपाधि जल मिट्टी बाह्य पदार्थ के कारण दुर्गंध आ गया दौर्गंध्यम औपाधिकम दौर्गंध्यम स्वभावत सुगंध बाह्य पदार्थ कुछ लग गया तो दुर्गंध हो जाता है यह जो दुर्गंध है उसको आच्छादन करना ढाक देना ढाँकने का अर्थ कपड़ा ढकने का नहीं उसका तिरस्कार कर देना तथा तो स्वरूप निघर्षण है ना अच्छा देते जिसको आच्छा देते ढाक देते हो दिखता नहीं हट जा आच्छादन दिखता है स्वरूप पर निघर्षण है ना स्वरूप करके साफ कर दिया तो स्वभाव सुगंध आ गया दुर्गंध औपाधिक का, का ज्ञान नहीं होता है, हट गया तो आच्छादन हो गया ढक गया अर्थात ढक गया मतलब उसका ज्ञान नहीं होता है सुगंध का प्रकाश हो गया किसे ढक जाता है स्वयन पारमार्थिकेन गंधे न तो स्वाभाविक जो गंध उसी गंध से औपाधिक दुर्गंध ढक गया हट गया तिरस्कृत हो गया इसी प्रकार स्वाभाविक ज्ञान से ईशावास्यम ईश्वर अहम अस्मिसी ज्ञान से औपाधिक रूप को ढाक देना तिरस्कार कर देना ठीक है मैं, चंदन अगर आदिर उधक आदि सम्बन्धाद आर्द्रभाव आदि ना उधक आदि तेल आदि लग गया गीलापन हो गया उससे जातम या दुर्गंधम औपाधिकम मिथ्या कुछ दुर्गंध हो गया औपाधिक उपाधि के कारण बाह्य पदार्थ के कारण हुआ, चंदन का नहीं है मिथ्या है तद यथा तत् स्वरूप निघर्षण अभिव्यक्तिन स्वाभाविक न, न गंधेर आचार्य थे स्वरूप निघर्षण से अभिव्यक्त होता है स्वाभाविक गंध काष्ठ को घिस देने से थोड़ा सा घिसाई कर लेने से ऊपर मैला हट गया हट जाने से जो गंध वो अभिव्यक्त होता है स्वभाव तो गंध पहले से है ऊपर मैला जाने से अभिव्यक्त हो गया वो स्वाभाविक गंध है इसी गंध से दुर्गंध आच्छाद्य थे तिरस्क्रिय थे उसका तिरस्कार हो जाता है और उसका ज्ञान नहीं होता है आच्छादन का खाली ऊपर से ढँकना ही अर्थ नहीं ढकने से जैसे वो नहीं पूर्व रूप दिखता है इसी प्रकार इसको घीस करके स्वाभाविक गंध से वो ढक गया जैसे अर्थात तो हट गया तद्वत विचाराधेह स्वरूप मिथ्या बुधेर बाधकत्व संभव थे प्या विचार अभ्यास करने से स्वरूप से सद्भात स्वरूप सद्भाव स्वरूप ज्ञान होता है मिथ्या बुद्धिर् बाधकत्व सर्व मिथ्या बुद्धि का बाधक हो जाएगा ज्ञान स्वरूप सद्भा के पर बहुत प्रकार थे क्या है विचार्य स्वरूप सद्भाव कुटस्थ नित्यत्वाद एक अर्थ किया स्वरूप से सद्भाव विचार्य जो स्वरूप प्रत्यकात्मा तो प्रतीगात्मक नित्य है कूटस्थ नृत्य होने नित्य होने से।, से उससे स्वाभाविक नित्य स्वरूप होने से जो औपाधिक रूप हट जाता है इतना वादिना विचार वैफल्य मुक्त स्वरूप स्थित है विचार स्वरूप नित्य है उससे अन्य सब हट जाएगा स्वाभाविक स्वरूप से औपाधिक स्वरूप हट जाएगा स्वाभाविक स्वरूप ज्ञान हुआ और यदि शून्य ही तत्वानते जो कहते कोई वस्तु है ही नहीं स्वरूप कुछ नहीं रहा तो फिर किससे हटेगा किस स्वरूप ज्ञान के बिना विचार विफल हो जाएगा चंदन चंदनादि अभी यावत स्वरूप अवशिष्टम भवती ताबत घर्षण गंधा भी होती योग्य था चंदना आदि काष्ठ है ऊपर किस कर हटा दिया तो सुगंध आएगा मैला गया और स्वरूप यदि खराब हो गया तो घर्षण करने से वो समाप्त हो जाए गंध की अभिभूति योग्यता नहीं होती है नितान्त जीर्ण तो या नष्ट प्रायम तो न इति दृष्टान्त स नितान्त जीर्ण हो गया सड़ गई लकड़ी तो घिसने पर नष्ट हो गया तो सुगंध नहीं होता है इसे स्वरूप से सद्भावतः स्वरूप है प्रत्येगात्मा सदरूप कुटस्थ नित्य से औपाधिक्र फट जाता है स्वरूप ज्ञान से मिथ्या बोधि बाधित तो हो जाती है अतः दूसरे प्रकार करते यद्वा स्वस्य यद स्वसद स्व रूपस्य सेवाद आत्मा का जो स्वरूप है तस्य शुद्धत्कर्तृत्वादी यथात्म तभाविक सद्भाव स्वाभाविक है शुद्धअकर्तरा आदि वो स्वाभाविक इसे मिथ्याबुदि का बाध हो जाता है कर्तरा स्वरूप स्वभाव तो यदि आत्मा में स्वभावतः तो कर्तृत्व रहेगा सहस्रदा विचारेमाण भी नशो अव अकर्तरादि रूपताम आपादय शक्य यदि विफल विचार विचारादि यत्न यदि कर्ता आत्मा स्वभावतः कर्ता होता होगा सहस्रदा विचारेमाण भी जितने हजार बार विचार करे स्वभाव का कहाँ लोप होगा स्वभाव तो रहेगा न अशो अकर्त्रादि रूपताम आपादयुम शक्य वह आत्मा में अकृतृत्व का उत्पन्न कर देगा अकृतृत्दि रूपताम एक बधे अकृत आदि रूपताम आपादि तुम सक्य आत्मा में अकृत आदि रूपत्व उत्पन्न नहीं कर सकता है विचार क्योंकि स्वभाव तो अकर्ता है ए स्वभाव तो यदि करता है तो जितने विचार करने पर अकृता नहीं होगा इसलिए विपल विचार विचार आदि हो जाएगा चंदन गंधाय बरबुर घर्षण बद चंदन सुगंध के लिए बरबुरा आदि लकड़ी को घिसते रहो जितने घिसने पर चंदन कहाँ से आएगा यदि वो सौगत चंदन है घिसने पर ऊपर मैला हट गया तो सुगंध होगा और चंदन काष्ट तो नहीं दूसरे कोई जो आदि काठ गोली कर घिसा जितनी घिसने पर भी चंदन कहाँ से आएगा तो स्वभाव तो सुगंध है ही नहीं यदि स्वभाव सुगंध चंदन है घिसने पर ऊपर मैला हट गया तो सुगंध होगा आत्मा यदि स्वभाव तो अकरता है तो विचार करने से औपाधि के रूप हट जाएगा स्वभावता आत्मा अकर्ता अभोक्ता निश्चय हो जाएगा यदि आत्मा कर्ता होता होगा जितने उसको विचार करने परे अकर्ता कैसे होगा कर्ता आदि तो जितने कुछ विचार करे उसमें अकर्तृत्व आदि की उत्पत्ति अथवा अकर्तृ रूपत्व का आपादन उत्पत्ति उसकी नहीं हो सकती है यदवा स्वरूप से आत्म यथात्म से सद्भाव स्वरूपे स्वरूपे उसका सद्भाव तो प्रकट हो जाता है आत्म प्रकट होने से उसके द्वारा दुर्गंध वो औपाधिक रूप हट जाता है जैसे एक अष्टमी दुर्गन्ध तद्वद एव भाष्य में तद्भ ही स्वात्मनि अध्यस्तम स्वाभाविक कर्तृत्वभोक्तृत्व आदि लक्षण में जगत द्वैतर रूपम जगत्या स्वात्मनि अध्यस्तम आत्मा में अभ्यस्त है यहाँ स्वाभाविक अर्थ वार्थिक नहीं अनादिकाल से अध्यस्त है स्वाभाविकम स्वाभाविक अनादि अभिद्यास कारण अभिद्यास होने से स्वभाव से अनादिकल से हे कर्तृत्व तो तो आदि लक्षण जगत वो द्वैतरूपम जगत्याम जगत सारे जगत ईश्वर तो भावना से ईशाभाष्यम ईश्वर भावना से उसको तिरस्कार कर देना ढक देने का अर्थ जगत में जो कुछ द्वैतरूपे है और स्वाभाविक ईश्वर हम अस्मिस भावना से उसको सबको तिरस्कार कर देना जगत्याम का अर्थ है पृथिव्यां जगत्याम ते उपलक्षण होने से सारा ब्रह्मांड में जितने कुछ है को ही तिरस्कार कर देना ईश्वर भावना से सर्वमेव नाम रूप कर्माख्यम विकार जातम परमार्थ सत्यात्म भाव या त्यक्तम जितने जगते है नाम रूप कर्मात्मक नाम रूप कर्म क्रिया जितने भी हो सारे कार्य वर्ग वो सबका त्याग हो जाता है जब परमार्थ सत्याआत्म भावना करें ईशा ईश्वरेण स्वरूप ईश्वर परमार्थ सत्य है अहम अस्मी ब्रह्म इसी भावना से जितने औपाधिक रूप विकार वर्ग सबका त्यक्त हो सबका त्याग हो जाता है स्वाभाविक कार्य क्या टीका में स्वभाव अनादिरद्या तत्कार्यम स्वाभाविकम अनादि अविद्या है स्वभाव उसका कार्य स्वाभाविकम इत्यादि स्वाभाविकम इत्यादि स्वाभाविक आदि तो हो गया आगे बाधयोग्य तो प्रदर्शनार्थम विशेषण स्वाभाविक क्यों कहा कर्तृत्वभुतृत्तादि तो लक्षणम स्वाभाविक कहने का अभिप्राय अविद्या औपाधिक है अविद्या होने के कारण उसका बाध हो सकता है बाध की योग्यता है उसको देखाने के लिए स्वाभाविक विशेषण दिया ये स्वाभाविक अर्थ पारमार्थिक नहीं स्वभाव अनादि अविद्या तत्कृत अनादि अविद्यात जो अज्ञान से होता है उसका बाद हो सकता है रज्ज में रज्जु अज्ञानकृत सर्प का बाद हो जाता है रज्जु ज्ञान से इसी प्रकार अज्ञानकृत होने से उसका बाध हो सकता है बाध योग्यता दिखाने के लिए स्वाभाविक में विशेषण दिया एवं विचाराद प्रयत्न हो तो अनृतृष्टि तिस्कार मुक्ति विचारादीपयत प्रयत्न वाले साधक विचार करेगा बार बार अभ्यास करेगा मनो निधिदासन अनृतृष्टि तिरस्कार संभावना अनिका तिरस्कार हो सकता है ये संभावना कहकर युक्तनिज्ञमह ईश्वर वही भावनायांकृत युक्ति कुशल <coughs> से विचार अधिकृत सर्वकर्मसन्यासे अधिकार यह मंत्र विचार तेनाचारादी प्रयत्न से मिथ्याबुद्धि का तिरस्कार हो जाता हो सकता है ये कहा युक्तिज्ञ युक्ति अन्वय व्यतिक युक्ति, युक्ति। तर्क अन्व्य के तर्क अन्वय व्यतिक होता है एक का अन्वय सबके साथ संबंध होता है और व्यति होता अभाव जिसका सबके साथ अन्य होता है सर्वत्र है वो सतहे जिसका अभाव हो जाता है वो मिथ्या है वास्तव नहीं है एकतावद जिज्ञासन तत्व जिज्ञासनात्मन अन्वय व्यतिरिकभ्याम यथ सर्वत्र सर्वदा चतुश्लोक भागवत में है सर्वत्र हो वही हो। आत्मा है ये चार प्रकार है अन्य व्यतिरिक एक दृघ दृश्य अन्य व्यक्त दृग और दृश्य द्वितने दृश्य घट पट रूप रसाद बिना भिन्न है किन्न उसका ज्ञान दृघ रूप एक ही एक दृग का दृश्य स बहुत ही रूप ज्ञान रस ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान जितने ज्ञान विषय को उपाधि विषय को लेंगे तो ज्ञान का भेद सिद्ध होता है विषय के नाम छोड़ करके रूप ज्ञान रस ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान में भेद विषय नहीं होगा तो ज्ञान दृघ रूप ज्ञान का सब के साथ तो अन्य हुआ किंतु घट पटन ही पट रूपन ही रूप रसन नहीं ये सब व्यतिरिक्त हुआ जिसका व्यतिरिक्त होता है वो सत्य नहीं है जिसका अभाव हो जाता है क्योंकि गीता में भगवान ने कहा नाभाव विद्यतः सत सत्य का अभाव नहीं होता है जिसका अभाव हो जाता है वह सत्य नहीं अभाव का थे व्यतिरिक्क जिसका व्यतिरिक्त होगा वास्तव नहीं जो के होता है सर्वत्र दृश्य होता है दृश्य का व्यतर एक साक्षी और साक्ष्य साक्षी होता है और साक्ष्य होता है दृश्य जितने तो दृघ होता है द्रष्टा क्र होकर दृग और साक्षी कहते चेतन साक्ष्य होता है दृश्य आगमा पाई तद अवधि आगमा पाई उत्पत्ति विनाश वाले उसका अवधि एक नित्य कोई वस्तु है उसमें बहुत कार्य की उत्पत्ति नाश जैसे मिट्टी में कार्य बनता नष्ट होता सुवर्ण से भूषण बनाया नष्ट तोड़ दिया फिर बनाया फिर तोड़ दिया इसी प्रकार एक अधिष्ठान है सत्य ब्रह्म उसमें सारे प्रपंच की उत्पत्ति नाश होने से आगमा पाई तदवधि जो आगमा पाई है आगम उत्पत्ति और अपना नाश उत्पत्ति नाश वाला मात मिथ्या है और जो वास्तव स्वरूप है वो हमेशा एक रूप रहता है अलंकार बनने पर ही सुबह रहता है दुखी परम प्रेमास्पद परम प्रेमास्पद आत्मा है और उसमें दुख अन्य उपाधि के काम दुख होता है बाकी सब दुख है परम प्रेमास्पद आत्मा बाकी जितने पदार्थ मान चाहते हैं आत्मा के लिए सुख के लिए और सुख चाहते किसके लिए नहीं सुख स्वभावता सबका सुभा प्रिय तो आत्मा ही सबसे प्रियतम आत्मा का उपकार कभी प्रिय होता है किन्दु आत्मा प्रियतम होने से आत्मा का उपकार सुख साधन भी प्रिय होता है परम प्रेमास्पद होता आत्मा आ, जो अब तीनों काले में रहता है अन्य जागृत स्वप्न सुश्रुति तीनों में रहने वाला आत्मा है व्यतिरिक्क जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुश्रुति अवस्था अवस्थाओं का व्यतिरिक्त है किंतु अन्य होता है आत्मा का इसी प्रकार स्थूल और सूक्ष्म सूक्ष्म कारण शरीर में व्यतिरिक्त होता है स्थूल देह का भान नहीं होता है में किन्दु आत्मा स्वप्न रूप से रहता है सुरशत्य अवस्था में स्थूल सूक्ष्म स्वर दोनों का भान नहीं होने पर भी आत्मा सुरश्रुति साक्षी रूप से रहता है और समाधि काल में अज्ञान नहीं पर भी अभाव का साक्षी आत्मा स्वयं रहता है अन्य हो गया आत्मा का व्यतिरिक्त हो गया जागर स्वप्न सुश्रुति स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तो अन्य व्यतिरिक्त युक्ति के द्वारा निश्चय करना है अहम स्वयं परम ब्रह्मा सदरूप जो सर्वत्र हो ऐसुक्ति में अभिज्ञा हो जो हो युक्ति में कुशल है इस प्रकार विचार करके उसको ज्ञान होगा जब वह विचार नहीं कर पाता है तो भावना करना है सर्वमिदम महान च ईश्वर वी भावना है सब कुछ ईश्वर में ही हूँ अहम च सर्विदम अहम च ईश्वर वासुदेव सर्वम सर्वम करुविदम ब्रह्म ई सभाष्यम एक ईश्वर तत्व है मैं हूँ ऐसे जिस युक्ति से विचार करें वो है साधन श्रवण मनन निदिदासन विचार में असमर्थ हो तो उपासना करे चिंतन करे बार बार अहंगार उपासना तो युक्ति कुशल से च विचार अधिकृत से युक्ति कुशल का अधिकार है विचार करने में श्रवण मनन निधि दसन्न अन्य व्यतरिका के तर्क से विचार करे तो युक्ति कुशल हो अथवा युक्ति कुशल नहीं होने पर भी जो मोमुक्ष हुए अहम सर्वम इधम ईश्वर अहम ऐसे जो भावना करता है ये दोनों एक तो युक्ति कुशल है एक युक्त अनभिज्ञ होने पर भी श्रद्धा से श्रवण करके ये निश्चय करता है सब कुछ ब्रह्म है तो दोनों का अधिकार सर्व सर्वकर्म संन्यास एवं अधिकार सर्व कर्म सन्यास में वैराग्य है तो भी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं हो तो विचार नहीं कर सकता है बुद्धि तीक्ष्ण हो तो विचार करे श्रवण मन निधि आसन जब बुद्धि में तीक्ष्णता नहीं है तो थोड़े विचार वैराग्य में कमती तो विचार so, नहीं कर पाता है तो भी अहम अस्म ब्रह्म इसे चिंतन करें बार बार किंतु दोनों दोनों का अधिकार सर्वकर्म संयासे सारे कर्म क्योंकि तब कर्म फल नहीं चाहता है स्वर्ग आदि नहीं चाहता है मोक्ष ही चाहता है तो कर्म फल सन्यास में अधिकार यह मंत्रे विवक्षिता ईशा हास्यमीदिंच जगत्या जगत जगत्य कहकर तेन त्यक्तन सही त्याग से तो यह इसी मंत्र में ऐसे जो ईश्वर स्मृति भावना से सबका तिरस्कार कर सकता है युक्ति के द्वारा वह चिंतन करता है तो सर्वकर्म संन्यास में उसका अधिकार इसी मंत्र में विवक्षित हो तेन त्यक्त न्याग परामर्शाद तेन त्यक्त नहते त्यागे न पुंस के भाविकता भाविक प्रत्युंशी त्यक्त कहते त्याग कर्म करेंगे तो जिसका त्याग हो गया त्यक्त होगा किस पुत्र को छोड़ जाए तो पुत्र त्यक्त हो गया किस स्थान को छोड़कर चला गया तो स्थान त्यक्तम किंतु त्यक्त का था त्याग त्यागन से त्यागी ही संयासी एक त्यजते ही तजे त्यक्तु प्रत्यक परम पदम सर्वेशाव त्याग परम साधनम सर्वेशमे एक श्लोका पूर्वाधे समय त्याग परम साधनम त्यजते वी त्यज एम त्यक्तु प्रत्यक परम जो त्याग करता है त्यक्ता का प्रत्येक परम जाना जा सकता है त्यजता एव सर्व त्याग करने पर ही त्याग होगा इसे जितने साधन हैं त्याग ही परम साधनम ये होगा मोक्षम्छ त्यजेदेव सर्वं कर्म साधनम त्यज ति तेय त्यक्त प्रत्यक परम पदम त्यजे देव मोक्ष त्यजेद मोक्षन देव सर्व कर्म स साधनम त्यज तब हि तज्ञे त्यक्त प्रत्यकपरम पद मोक्ष जो चाहता है सारे कर्म साधन के साथ वो छोड़ दे साधन है धन आदि धन आदि सब साधन सब को छोड़ दे जो मुख्य चाहता है क्योंकि सब का त्याग करने से त्यजता है वही तज्ञम तज तज का अर्थ तत्कौन है त्यक्तु तू प्रत्यक परमपद का जो त्याग करने वाला का प्रत्येक स्वरूप आत्मा परमपद वो जाना जा सकता है त्याग करने से इसलिए त्याग ही सबसे बड़ा साधन है त्याग तो संयासी इसमें का तेन त्यक तेन कह करके त्याग सन्यास का यहाँ परामर्श किया तो त्याग किसका करना सन्यास किसका है पुत्रादि पुत्रादिषण तो प्रसिद्ध यही त्याग ऐसा संगकार थे ऐसा त्रय संस जो सन्यास कहते हैं केवल संन्यास का, के का चोटी काट दिया और धारण कर दिया इतना नहीं सन्यास का संयास पुत्रेशना, सुना वित्ते सुना पुत्र शिष्य आदि की इच्छा धन की इच्छा लोक लोक में हम लोके सुना दो प्रकार है एक है लोक प्राप्ति की इच्छा तो लोक हमें आचा कहे लोके सुना, सुना ये सब के त्याग क्योंकि चित्त विक्षेप के हेतु है, जितने जितने इच्छा है इतने इतने विचित्र इतने इतने दुखी है जितने इच्छा का त्याग कर दे इतने इतने सुखी है इतने इतने शांत है मन में चंचल होता है इच्छा के कारण इच्छा सब हिलाती रहती अंतकोण को स्थिर नहीं रह सकता है बहुत बहुत बहुत इच्छा है इतने दुखी भी है इतने चंचल भी है अस्थिर है इच्छा कम हो जाए स्वयं असाधक अनुभव करता है विचार करके एक, एक एक इच्छा का त्याग कर दे जब कुछ करने का संकल्प है कुछ करने जाना कहीं करना उसके पीछे और संकल्प उसके पीछे और संकल्प चलता रहता है जब छोड़ दिया शांत तो हो गया या तो य तो निवर्तते ततस्तत्व विमुच्यते निवर्तनाधि सर्वत्र नवित्त दुख मनोअपि य तो यथो निवर्तते जहां से निवृत्त हो गया ततस्तो विमुच्यते उसे मुक्त हो गया जिस जिस मन में कहीं संकल्प रखा इधर करना उधर जाना वो करना इस मन में संकल्प रखा तब तो बंधन है जहाँ से निवृत्त हो गया छोड़ो कोई जरूरत नहीं हो गया क्या नहीं देखने के लिए बहुत इच्छा देखो कहाँ देखना है कितने देखना है देखते देखते समाप्त हो जाएगा सारा जीवन में समाप्त नहीं होगा बहुत देखना चाहते हैं जितने देखने पर भी अभी यहाँ जितने रहते य स्थान में जितने कमरा किसने देखा है किस कमरा को सब कमरा किसने देखा है नहीं सब कमरा नहीं देखा जो कोई दायित्व में रहे वो भी सब कमरा नहीं दिखा होगा सब कमरा कहाँ देखते कमरा देखे उस कमरा के पीछे क्या है कहीं कुछ छोटे कमरा है कहीं कुछ है उसको अंदर कौन कौन जाता है और ऋषिकेश से सब पूरा ऋषिकेश आपने देखा है ऋषिकेश में कोई गली में पहुँचे तब तो नहीं देर इसी प्रकार सारा भारत में तीर्थ इतने तीर्थ इतने मंदिर है देखने की इच्छा घूमते घूमते तो समाप्त तो नहीं होगा इधर जाना बाकी वो रहा बाकी वो रहा बहुत घूम लिया फिर ना पिर कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा इसलिए जितनी थोड़ी सी इच्छा हो उसके पीछे संकल्प विकल्प बहुत भावना और जो छोड़ दिया नहीं जाना है तब तो शांत हो जाता है या तो या तो निवृत जिसे निवृत्त हो गया नहीं चाहिए उसे मुक्त तो हो गया जो सर्वत्र निवृत्त हो जाए तो और कुछ करना नहीं कहीं जाना नहीं कुछ करना नहीं कुछ देखना नहीं कुछ प्राप्त करना नहीं केवल परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए श्रवण मनन निधि यही साधन है उससे अधिक अंतरंग साधन क्या मालूम है ये निश्चय हो जाए साक्षात्कार के लिए अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि आसन इतने हो जाए तो बड़ी बात है गौसवामी कहते क्या करना श्रवण करके हम जाएंगे साधना करेंगे क्या साधना करेंगे थोड़े दिन जप ले माला थोड़े दिन प्राणायाम थोड़े दिन शीर्षासन फिर भटका गुम घुम करे लगातार नहीं होता है श्रवण मनन निधि आसन से अंतरंग श्रेष्ठ साधन कोई है ही नहीं ये निश्चय हो जाए फिर से यथो तो यतो निवर्तते ततः ततः विमुचत है उसे मुक्त तो हो जाता है निवर्तनाधि सर्वत्र न वित्ती दुःखम अनुअपित थोड़ा सा भी दुख नहीं होता है कहीं जाने का कुछ करने का संकल्प है तो दुख है इसलिए त्यागी ही तरह संन्यास त्याग होता है चित्त विक्षेप हेतु है और ये हेतु कोई नई बात नहीं प्रसिद्ध तो जितने ऐसा इच्छा है तो चित्त विषय हेतु अपने आप विचार करें थोड़ी कोई इच्छा है उसके पीछे कितने संकल्प होता है इच्छा को छोड़ दिया शांत हो गया इतना है एवं ईश्वरात्म भावना जो ईश्वरात्मा अहमस्मि परम्परा में से चिंतन करता है उसको क्या करना है पुत्रादिषणात्र संयास एव न कर्मसु इसलिए पुत्रादिषणात्री नैसणा तो पुत्रे सुना बित्ते सुना लोके सुना पूरा त्याग करना इसमें अधिकार है न कर्म, कर्म सु कर्म में कोई अधिकार नहीं वैदिक कर्मा शास्त्री लौकिक कर्म, कर्म परलोक सुख प्राप्ति के लिए यह लोक में कुछ प्राप्ति के लिए कोई परलोक प्राप्ति के लिए स्वर्ग आदि के लिए तो कर्म नहीं करते निश्च लोक में सुख के लिए करते कर्म सु मतलब कहते हम तो वैदिक कर्म नहीं करते संध्या भंधन छोड़ दिया इसमें तो सौ संन्यास है संध्या बंधन छोड़ देना ये सरल है किन् यह लोक में कर्म के लिए उसका त्याग नहीं होता है यह लोक कर्म यह लोक में सुख प्राप्ति के लिए जबकि इस लोक में सुख दुख जितने मिलेगा प्रारूथ कर्म में पहले से निश्चित तो है जितने करने पर भी दुख जितने मिलना है भोगना पड़ेगा सुख जितने जितने ही अधिक नहीं हो सकता है यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए साधुओं को यह निश्चय नहीं होने से भटकता है इधर उधर सुख उधर दुख इधर दुख इधर चलेंगे उधर चलेंगे उधर चलेंगे जहाँ भी जाओ आपका प्रारुद्ध कर्म वहाँ आपके लिए सब कर रखेगा कोई कहते यहाँ सब झगड़ा करते वहाँ चल जाएंगे वहाँ जाने के बाद वहाँ भी झगड़ा करने वाले पहले से तैयार हो तो आपके प्रारुद्ध कर्म से अच्छे व्यक्ति हो तो प्रारुद्ध कर्म से आपके साथ ऐसे व्यवहार करेंगे अच्छे व्यवहार करें तो भी आपको लगेगा नहीं सब झगड़ा करते वहाँ से छोड़ कर चले जाएंगे वहाँ जाने के बाद फिर कहें यहाँ सो बड़े नियम कानून इतने क्या कहेंगे उधर चलो जहाँ जाओ सुख दुख देने वाले आपके प्रारूत कर्म वहाँ तैयार ही नीचे पृथ्वी ऊपर आकाश कहाँ नहीं है और प्रार्थ कर्म आपके साथ साथ है केवल साथ साथ नहीं वो कर्म में भी आपके लिए क्षेत्र बनाने के लिए पहले से वहाँ बना देता देगा सब परिस्थिति वहाँ जाते ही आपको प्रार्थ कर्म रोग हो कहते साथ ठीक नहीं वहाँ चले जाएंगे वहाँ ठीक नहीं वहाँ चले जाएंगे किस स्थान में रोग नहीं होता है एक देश में एक स्थान होता है जाने जान, लोगों को रोग नहीं होता है जहाँ वैद्य नहीं वैद्य आला चिकित्सालय नहीं रोग जब जरूरत औ सदन से बना नहीं करते हैं एक स्थान को ये कहाँ जाने पर रोग नहीं होगा रोग तो अपने साथ है अपने रक्त में जहाँ जाओ रहेगा है। कहते यहाँ का पानी ठीक नहीं है अंत में ज जलम निंदते रोगिना रोग होने पर कहते यहाँ का पानी ठीक नहीं स्थलम निंदेते भोगिना भोगवानी से ये स्थान ठीक नहीं पुत्र निंदंती चौरे निंदाते चंद्रमा वेश्या पुत्र की निंदा करेंगे और चोर लोग चंद्र का को निंदा करेंगे अंधकार उनसे चोरी करना चाहे, <laughs> है चंद्र उदय शुक्ल पक्ष भी चोर लोग निंदा करिए क्या चंद्र उदय हो गया क्या क्या? किस काम का है इसकी क्या आवश्यकता है बोलो बोलती चंद्र हो गया क्या जरूरत है रात को सब लोग सो गए चंद्र उदय क्या जरूरत है अर्थात अंधकार हो तो चोरी करने के चाहे तो रोग अधिकांश से जल की निंदा करते हैं और कोई कई जल पीने के लिए बहुत की खरीद कर पीते हैं तो रोग तो होगा ही कहा जाएगा जैसा करने पर ही प्रारध का भोग होगा इसी जन्म में प्रार्ध कर्म फल ये निश्चय कर ले तो इसी जन्म में हमको दुख नहीं मिले सुख मिले इसके लिए जो प्रयास करते हैं उसको छोड़ देना है आपको सुख दुख जितने मिलना इतने ही मिलेगा करोड़ों करोड़, करोड़ रुपया इकट्ठी कर ले तो जिनके पास करोड़ों करोड़ करो रुपया है उनको कभी दवाई खाने पड़ती है अच्छा दवाई खाने के बाद कभी कभी पेट में कान में नाक में दर्द होगा नहीं होगा नहीं होगा और दवाई खाने पर कभी डॉक्टर के पास गए दवाई दिया अच्छा डॉक्टर है किंतु दवाई कभी विपरीत काम कर लेती आपके प्रारंभ में यदि भोग है दवाई उसे क्या करेगी बहुत बड़े बड़े डॉक्टर देंगे दे दवाई लेख दिया दवाई लाए तो दुकान में कहीं गलत दवाई मिल गया बनाने वाले दवाई से बनाते हैं आपके प्रारंभ में डॉक्टर अच्छा दवाई दिया किंतु कभी कभी हुई दवाई विपरीत तो कर लेता है करते हैं ना नहीं मालूम है हाँ भोगना पड़ता है तो रुपया क्या करेगा ऐसा भी होता तो डॉक्टर उसके बच्चे कोई किसी को कभी रोग नहीं होना चाहिए कभी रोग होता है बड़े बड़े इंग्राजी दवाएँ लेने वाले छुप छिप करके होम्योपैथी डॉक्टर के पास जा के दवाई खाते दूसरे को तो गोली खिलाएँगे अपने बच्चे के लिए इंग्राजी दवाई नहीं दे करके होम्योपैथी दवाई देंगे बड़े बड़े एलोपैथी डॉक्टर किसके ये क्या मसा वाट क्या कहते हैं मसा मसे है? मसा होता है ना वो कहते थुजा खाओ थुजा एलोपैथी डॉक्टर थुजा होम्योपैथी के थुजा को कहते खाओ बड़े बड़े कहेंगे उनके पास काटना है ये जो होता है ना वाट कहते हैं डब्ल्यू ए आर टी क्या कहते हैं मसा मसा कहते हैं ना नहीं कोई नहीं बोलते मसाला उसको इंदिराज डॉक्टर क्या करेंगे काटो दवाई से ठीक नहीं कर पाएंगे होम्योपैथिक दवाई है तो लोग कहेंगे तू टिकाओ <laughs> बड़े बड़े एलोपैथी डॉक्टर अपने बच्चे को होम्योपैथी दवाई खिलाते हैं अर्थात तो क्या हुआ जितने जानने पर भी रोग जब होता है तो सबको रोग होता है भोग करना पड़ता है इसलिए ये परलोक लो प्राप्ति के लिए तो कर्म कोई नहीं करते कि यहाँ सुख से रहने के लिए बड़ा प्रयास करते हैं ऐसे प्रयास करते करते मर जाते हैं साधन नहीं कर पाते हैं कहते थोड़ा सा शांति से रहने के लिए कुछ थोड़ा व्यवस्था कर ले उसके बाद साधन करेंगे थोड़ी कोई कमरा बना दे स्वतंत्र रहेंगे किसके अधिनन नहीं रहेंगे बिल्कुल स्वतंत्र किसका मानते हैं अपने मन में जो आता है वही करना तो कहते स्वतंत्र ये स्वतंत्र हुआ या मन के परत अधिन हुआ मन को अपने अध्ययन करना चाहिए या मन के अध्ययन होना चाहिए मन को अध्ययन नहीं कर पाते हैं और वो कहते स्वतंत्र रहेंगे हम किसको क्या मानेंगे हम स्वतंत्र रहेंगे स्वतंत्र कहा था अपने मन माने जो चाहेंगे चाहे तो सुबह उठेंगे नहीं तो नौ बजे तक तो दस बजे सोएंगे क्योंकि स्वतंत्र है ना स्वतंत्र है <laughs> क्यों सुबह से बजे उठेंगे कहीं रहेंगे तो पाँच बजे उठना पड़ता है अरे स्वतंत्र हो जाओ कोई कहने वाला नहीं नहीं करने से क्या होगा तो आज नौ दस बजे सो जाओ भोजन करना तो जब तब उठना स्नान करना पहले से क्या करना है पहले कोई कोई कहानी तो नहीं मिलेगा तो क्यों उठना है ये स्वातंत्र नहीं है पूरा त्याग सब त्याग करने से यह लोग परलोक प्राप्ति का साधन परलोक प्राप्ति साधन तो नहीं करते कि इस लोक में करते हैं इसलिए कहते हैं तूरा कर्म उसका साधन सौरव कर्म ससाधनम सारे कर्म साधन के साथ पूरा त्याग कर दे तब त्यजता वही तज् जो त्याग करने वाला उसका जो प्रत्येक आत्मा परम पद वही ज्ञान जान सकता है त्यागने के अमृत तो मानस हो जितने त्याग का त्याग कर दिया संकल्प का त्याग इच्छाओ का त्याग तभी होता है ज्ञान नहीं तक त्याग नहीं त्यर्थ ठीक है चिकित्सितम संयासम स्तौती कर्तमिश्च्र संन्यास की स्तुति करते तेन, तेन त्याग तेनागें बुंजिता त्याग से ही पालन करो आत्मा की रक्षा करो त्यागे न आत्मा रक्षित स निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान अनुकूल त्याग से त्यर्थ त्याग करने से आत्मा की रक्षा होती है नहीं तो आत्मा का क्या क्या बिगड़ जाएगा त्याग कर्ण से आत्मा रखना है तो आत्मस्वरूप में अवस्थान होना यही रक्षा है आत्मस्वरूप में अवस्थान नहीं हो करके देहादि धर्म को अपने में आरोप करता है तो स्वरूप अवस्थान नहीं हुआ आत्मा की रक्षा करने का आता है तदुरूप में रहना निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान अनुकूल तो यही रक्षा क्या है निष्क्रिय जो आत्मा उस स्वरूप में अवस्थान निष्क्रिय आत्मस्वरूप में रहना ही उसकी रक्षा है निष्क्रिय आत्मस्वरूप में अवस्थान करना और कुछ नहीं देहादि धर्म को आरोप करके भागता पीता है आत्मा निष्क्रिय है तदरूपेण अवस्थान अहम शुद्ध नित्यम शुद्धम अभिक्रियम इसका अनुकूल होता है त्याग जितने त्याग करे अपने स्वरूप अवस्थान होता है जितने संग्रह करे, संकल्प विकल्प करे, इच्छा करते रहे इतने अपने स्वरूप से हट जाता है स्वरूप में कोई धर्म नहीं स्वरूप असंग है अस्वरूप में स्थित होने के लिए सबसे असंग होना चाहिए सारे इच्छा का त्याग करे तब तो स्वरूप में रहेगा स्वरूप जैसा है वैसा बनना पड़ेगा स्वरूप में कोई पानी में डूबे और कहीं गीला नहीं हो पानी में डूबे तो गीला होगा ठंडा में जाकर रहता तो ठंडा लगेगा गंगा पानी में डूब करेगा तो ठंडा लगेगा लगे ना नहीं इसी प्रकार तद्रूप होने के लिए ऐसा रूप अपने हो जाना चाहिए यदि स्वरूप में अवस्थान करना है मोक्ष पर ब्रह्म को प्राप्त करना है पर का जो ऐसा रूप ऐसा रूप अपना होना चाहिए देव भूतवा देवानपी दे स्वयं ही तद्रूप हो जाए स्वयं तद्रुप क्या है आत्मा असंग है. असंग न नहीं निष्क्रिय तो स्वयं भी निष्क्रिय असंग सबसे असंग हो जाए सब का त्याग कर दे शुद्ध हो जाए तो आत्मस्वरूप से अवस्थान होगा त्याग होता अनुकूल निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थान करने के लिए त्याग उसका अनुकूल त्याग के विपरीत ग्रहण करें संग्रह करें तो निष्क्रिय आत्मरूप से अवस्थान नहीं हो सकता है सन्यासी शरीर शरीरसंधारण उपयुक्त कौपिन आछादन अच्छा भिक्षा सना व्यतिरिक कथित द्रव्यपरिग्रह राग से प्राप्त तन निधे यत्न कर्तव्य सन्यासी के लिए आसक्ति का त्याग करना है पूरा अनासक्त शरीरसंधारण उपयुक्त शरीर का धारण करने के लिए जीवन रक्षा के लिए देहधानी के लिए कुछ आवश्यक है कौपिन आच्छादन भिक्षासनादि व्यतिरित भी कौपिन चाहिए वस्त्र आच्छादन डाकने के लिए भिक्षासन भिक्षा भोजन ये तो चाहिए उससे अतिरिक्त व्यतिरित भी कथनचित द्रव्य परिग्रह राग से जितने काम से काम चलेगा इतने तो चाहिए उससे अतिरिक्त यदि किसी प्रकार राग आसक्ति हो जाए कथनचित कथनचित क्या है पूर्व वासना हो टिप्पणी में दिया कुसंग नहीं तो वो भी करते तो हम भी करेंगे देखते बहुत लोगों ने ऐसा किया हम भी करेंगे बहुत लगता है बहुत लोग ऐसा वो अपने अपने कुटिया स्वतंत्र बनाया तो हम भी अपना अलग बनाएंगे ये भावना होती है ना उन्होंने किया तो हम भी करेंगे उन्हें उन्होंने कुछ किया कि नहीं क्या हम भी करेंगे ये कुसंग आदि के कारण कथन चित्ती का में कथन चित्ती का अर्थ कुसंग आदि पूर्व वासना के कारण कुछ अत्रित्व ग्रहण कर द्रव्य परिग्रह राग प्राप्त होता है संन्यास लिया सब छोड़ करके सब छोड़ कराने के बाद फिर कुछ ग्रहण करने की इच्छा होती है आसति यदि प्राप्त होता है तो निरोध यत्न कर्तव्य पूर्व वासन के कारण आसक्ति हो जाती है इच्छा हो जाती है जितने भी विचार करें कोई इच्छा नहीं फिर भी कभी इच्छा हो जाती है तो उसका निरोध करने के लिए यत्न करना चाहिए हमेशा ही तत्पर होकर गए इच्छा कहीं आती है तो इच्छा का त्याग करना स्वयं अपने आप विचार करे अभी वैराग्य बढ़ता है अब वैराग्य ठंडा होकर के करके इच्छा उठती है इच्छा बढ़ेगी तो वैराग्य भी बढ़ेगा क्या इच्छा बढ़े तो वैराग्य घटेगा वैराग्य बढ़ेगा तो जा तो अपने आप पता चले कि इच्छा बढ़ती है घटती है इच्छा कम कर अपेक्षा कम कर ये प्रयत्न करना चाहिए सन्यासी के लिए सन्यासी मतलब जो ऐसातरे संन्यास करता है कहीं भी आ सकते नहीं केवल पर ब्रह्म प्राप्ति के लिए श्रवण मन निधिदासन वो करना उसके लिए जितने स्नानम शौचम तथा भिषा स्नान शौच तथा नित्यशीलता भिक्षोच्चतरी कर्मा पंचम नोप पद्यतेत चारि कर्म है स्नान शौच भिषा का भी अर्थ है स्नान क्या है मनोमल त्याग शौचम इंदिरा निग्रह ब्रह्मा पिवेत पिबैत भैच्यम एकांतम द्वैतवर्जनन द्वैत का त्याग खाली कहाँ जाकर एकांत एक में रह गया और द्वैत का चिंतन करता है वो एकांत एक नहीं सबके बीच में रह करके के द्वैत वर्जन हो सकता है द्वैतवर्जन क्या मन से द्वैतवर्जनम पास में कोई रह गया तो कोई आपत्ति नहीं पास में रहने पर भी यदि अपनी समाधिष्ट है अद्वैत चिंतन करते सारा जगत रहेगा जगत को छोड़कर कहाँ जाना अद्वैत चिंतन करना उसका यत्न करना तस् प्रधान विरोधी अभिप्रेत नियम विधि महा प्रधान विधि क्योंकि जो वासना है राग वह प्रधान का विरोधी सन्यासी के लिए प्रधान क्या है प्रधान क्या है विचार भावना श्रवण मन निधि विचार करे अथवा निरंतर अहम अस्म ब्रह्म चिंतन करे उसका विरोधी होता है आसक्ति किसी वस्तु में आसक्ति है तो उसका ही चिंतन करेगा विचार कैसे करेगा जितने भी जितने सब वस्तु की इच्छा छोड़ दे आसक्ति छोड़ दे तो और कुछ विचार करना है केवल अपने स्वरूप चिंतन सरुपशिंतन स्वरूप चिंतन का विरोधी है अन्य वस्तु की का चिंतन चित्ता वृत्ति निरोध हो वृत्ति का निरोध करने के लिए मन इधर उधर भागता है क्यों भागता है जहाँ आसक्ति इच्छा है मन उधर उधर जाता है उसको छोड़ दिया तो मन जाने का रास्ता बंद हो गया तब तो मन स्थिर हो जाएगा मन जाता है भागता है जहाँ कुछ इच्छा है वासना है आसक्ति मन उच्चिद्र से भागता है और इच्छा विषय का विचार कर छोड़ दिया फिर मन जाने का, का है नहीं अपने स्वरूप तेते तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान वृत्ति निरुद्ध हो जाता है तो अपने स्वरूप में स्थित होगा वेदांत श्रवण मनन नहीं उसका अनुकूल अंतरंग साधन है इत अभिप्रेत्य नियम विधि महाम का विधि कहते हैं एवं त्यक्ति आगे पढ़े भाष्य में नहीं त्य त्यक्तने का अर्थ क्या त्यागन त्यक्तों का अर्थ त्याग क्यों क्या नहीं त्यक्तो मृत पुत्र वृत्यो व आत्मसंबंधिता अभाव आत्मा पालय अतः त्यागन अयम एवं वेदाथ त्यक्त न जो मंत्र में आया उसका अर्थ त्यागे न क्योंकि जो त्यक्त हो, हो गया जैसे पुत्र मृत हो गया त्यक्त हो गया नहीं त्यक्तो मृत पुत्रो वृत्यो जो पुत्र त्यक्त हो गया छोड़ दिया मर गया पुत्र हो भृत्य हो आत्म संबंधित है अभावत संबंधी अपने संबंधी रहा जो पुत्र त्यक्त हो गया भृत्य को छोड़ दिया अथा मर गया पुत्र तो अपने संबंधी हुआ और वो अपनी रक्षा करेगा कुछ सेवा करेगा कुछ करेगा आत्मा संबंधिता है अभाव आत्मा नहीं पालती आत्मा का अपना पालन नहीं करता है त्यक्त मृत भृत्य हो पुत्र हो इसलिए त्यक्त्य मुझे था त्याग जिसको कर दिया वो त्यक्त से आत्मा का पालन कैसे होगा इसलिए त्यक्त्य कहते त्यागे न त्याग से ही अयम एवं वेदार्थ वेद का ही अर्थ त्याग से ही अपना पालन करे भूंजता का कर था पालय था अपना पालन क्या करना अपना पालन करना अनात्मा तिरस्कार करके स्वरूप अवस्थान टिप्पणी में दुख दिया आत्मा पालन करें आ पालन आत्मा का पालन क्या करना स्वरूप अवस्थान ही पालन और स्वरूप से हटा तो अपनी रक्षा स्वयं में नहीं करते। करे तो दूसरी क्या रक्षा करेगा दूसरे को दोष देना क्या आत्मा का पालन करना उसकी रक्षा करना अर्थात तो? स्वर्पय अवस्थान स्वरूप अवस्थान कहा था तो? आत्मा असंग स्वरूप है तो असंग रूप से रहना किसी के साथ कोई संबंध नहीं उसी को भगवान कहते असंग सत्रण दृढ़ न चित्ता निर्माण ये तसंग दोष आ संग दोष दो को छोड़ करके असंग होकर के देहादि के साथ भी देहादि के साथ भी संग नहीं देहादि के साथ आत्मा का संबंध है या नहीं असंग आत्मा का संबंध देह के साथ है इंद्र के साथ है मन के साथ है अपने देहादि के साथ भी संबंध नहीं दूसरे के साथ किया और देह संबंधी ही कहाँ आरोप करते करते करते कहाँ कहाँ संबंध बढ़ जाता है असंग रूप से रहना यही पालन आत्मा की रक्षा है ही एवं त्यक्त क्षण हो करके भुंजित करते त्यक्त क्षण स्व माँ गृध नियम करते जो इच्छा का त्याग करते, आ करते कहीं भी आसक्ति प्राप्त है तो माँ गृध आकांक्षा माँ कर शि धन विषय गृधि का आकांक्षा इच्छा धनादि विषय की इच्छा नहीं करो कस्य धन कस्य किसी के धन की इच्छा नहीं करो परस सेवा वा धन माँ अपना हो किसी धने की इच्छा नहीं करो स्वीदि अनर्थको निपत कस्वी किसी की धने की इच्छा नहीं करो ठीक टीका मे स्वीद निपत साे भी कस्य वितर्का अ प्रसिद्ध तदिह न गृहती अनक यो कसस्वीन स्वीद निपत अव्य है सामने साम्यर्थ क्यचिद्त्रीदि कस्चि चीत अव्यय है, चीद चीद, है। कि शब्द के रूप के साथ चीज जोड़ दो कचिद न कोई दो कोई तो क्विद और कुछ लोग कहते लोकचि कथयं के, के तो कुछ तो द्वितियादि किसको किसको देख किसी को देख रहा है कंचित्त कांश्चित किन्हीं को कि जितने किम शब्द का रूप है सबके साथ चीज जोड़ सकते काभ्याम चेत कस्य चेत कस्मिनश्चे कस्म कस्मा चित्त किसी तान से आया कस्माचित ये चित अर्थ हो गया जैसे चित्त का अर्थ जैसे स्वीत का भी अर्थ हो कस्य स्वीत तो का अर्थ कस्य चित्त तो स्वीत का चित अर्थ को होता है किसी का सामान्य अर्थ का दिया सामान्य अर्थ मतलब कस्य चित त्य चिदर्थ कथि भी चित्त में जैसे चित्त का कस्य चित्त का किसी का कस्य का था कोई क आगछती तो कौन आ रहा है प्रश्न कस्य कश्चित आगच्छति में ये प्रश्न नहीं कोई आ रहा है कोई आ रहा है और कौन आ रहा है दोनों में भेद है कौन आ रहा है कहेंगे तो क्या पूछेंगे क आगछति और कोई आ रहा है कहेंगे तो कच्चि आगछति कच्चि कच्चि कोई जा रहा है कोई आ रहा है प्रश्न नहीं तो कस्वीद का अर्थ भी ऐसा है अन्य का सामान्यर्थ सामान्य अर्थ है ही कितु कस्य सिद्धि वितर्का अत्र प्रसिद्ध कहीं कहीं वितर्क के लिए स्वीत प्रयोग होता है वितर्क यथा स्वीत प्रश्न च वितर्क चत पादपूरण मेदिनीकोश में दिया प्रश्न में स्वीत होता है वितर्क के, के लिए स्वत होता है तो वित्त भिता, स्विध वितर्क में प्रयोग होता है वितर्काव अ प्रसिद्ध अन्यत्र कस्य सिद्ध अयम अस्व सियाद कस्य स्वद अयम अस्व सियाद इत माधु कस्य सिद्ध किस का घोड़ा है कस्य सिद्ध श्या ये संदेह पूर्वक विमर्शाथक विकाथक है तो स्वित सदा वितर्का प्रसिद्ध है अन्यत्र तद यहाँ न गृह थे यहाँ विर्काक नहीं लाईट अनर्थक कह दिया भाष्य में कस्य सीधन में कस्य अनर्थ का निपातक अनर्थका वितर्क के लिए प्रयोग किया जाता है ऐसे वित्तर्क नहीं है अनर्थ का व्यवहार दृष्टिया आत्मन एव इदर्व शेषूत जड़ से चितिपरतंत्र अतः अप्राप्ति विषय नाकांक्षा कर्तव्या ब व्यवहार दृष्टि आत्मनवेदम सर्व सब आत्मा का ही शेष है उपकार का जड़ चित्त परतंत्र जड़ जितने चेतन्य के अधीन सब कुछ के अधीन है चेतन के लिए तो अतो अप्राप्त विषय न आकांक्षा जो विषय प्राप्त नहीं सारे विषय सा आत्मा में अध्यस्तः आरपित है तो, तो अप्राप्त विषय में इच्छा नहीं करनी चाहिए परमार्थत तो आत्मेव सर्वमी आकांक्षा विषय नास्ती व्यवहार दृष्टि में तो सब कुछ आत्मा के आ और व्यवहार में जो प्रार्थिक अनुसार मिलता है तो कुछ नहीं संतोष चाहिए और पारमार्थी का दृष्टि था व्यवहार जितने व्यवहारिक प्रपंच वह है नहीं आत्मा ही है आत्मा ही सब कुछ है आत्मा से भिन्न नहीं है तो फिर किसकी इच्छा करेंगे यदि पार्थी का स्वरूप समझ लिया ब्रह्म वम सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं तो किसकी इच्छा करना तो इतनी आकांक्षा विषय ही नहीं है अथवा माँ गृध इच्छा नहीं करो किसी की क्यों नहीं कसमा कश्यप धनम ये आक्षेप अर्थ में सिद्ध हो गया धन है किसी का है क्या पदार्थ है कि जिसकी इच्छा करे सब कुछ आत्मा निश्चय हो गया तो आत्मा से भी न क्या पदार्थ रहा की इच्छा करे और है किसका धन कश्यप सिद्धन का था आक्षेपार्थ हो आक्षेप किसी का है ही नहीं न कस्य चि धनम अस्त यद गिध्यत कृषि का कोई धन नहीं जिसकी इच्छा करे क्यों धन नहीं सब अन्य लोग के पास तो धन है जब आत्मा ही सब कुछ निश्चय हो गया और कहाँ धन सम्मति दिखती है अलग है कहाँ आत्मवेदम सर्वम इति ईश्वर भावनाया सर्वम त्यक्तम आत्मा वेदम सर्वम निश्चय करने पर सबका त्याग हो गया ये त्याग अहम परम ब्रह्म एक आत्मस्वरूप है वही ईश्वर वही भाषुदेव वही ब्रह्म वही हम उससे भिन्न कुछ भी नहीं तो सब का त्याग अतः आत्मने आत्मनवद आत्मव से सर्व अतः मिथ्या विषयाम गृधी महाकाशी सब आत्मा से भिन्न नहीं जितने सब आत्मा में अध्यस्त है तो आत्मा नहीं और आत्मव चर्व सर्व आत्मेय सर्व नास्ति किन्तु आत्मा ही है तो आत्मास्वरूप आत्मा से भिन्न कुछ नहीं अतः अन्य जो यदि भिन्न दिखता है मिथ्या मिथ्या है। है है। है आत्मा आत्मा ही सब से भिन्न भिन्न भिन्न नहीं। नहीं जो दिखता दिखता होने पर भी दिखता है तो उसको मिथ्या तो मिथ्यासका पदार्थ हो धन हो कोई पदार्थ हो कुछ भी से ग्रिदी, ग्रिदी आत्मा से भिन्न नहीं भिन्न भान होता है तो वह मिथ्या <laughs> तो मिथ्या करना विचार करके जो सा, स्पष्ट ही शास्त्र में कहा सर्वम वासुदेव सर्वम ब्रह्म वेदम आत्मे वेदम बहुत श्रुति नेह नाना थी किंचन आत्मा से भिन्न मिथ्या है दिखता है तो जरूर मिथ्या है तो उसे मिथ्याभिषेक इच्छा छोड़ना त्याग करने पर सब का त्याग करे इच्छाओं का त्याग इस संयासी मुख सन्यास और मुख्य सन्यासी तो यही होता है सब कर दिया सब त्याग करने से असंग रूप से रहना ये आत्मा की रक्षा आत्न तेन ते भूंजी था पालन करो आत्मा की रक्षा करो आत्मा का पालन कैसे करना स्वरूप में अवस्थान रहना असंग होकर के रहना किसी विषय की इच्छा छोड़ करके या किसी का धन किसी की इच्छा नहीं करना कश धन का दो अर्थ किया किसी के भी धन की इच्छा नहीं करो अपना हो पर का किसी के धन की इच्छा नहीं करो सब छोड़ने से ही सरुप होगा और दूसरा का कश्य धन किसका धन है आत्मा सब है आत्मा से भिन्न कुछ नहीं धन भी किसी का है जिसकी इच्छा करे किसी का कोई धन नहीं जितने सारे पदार्थ स्वध्यस्थ है मिथ्या है तो मिथ्या विषय की इच्छा नहीं करे यही यहाँ इस मंत्र में पूरा उपदेश हो गया सारे वेद का अर्थ एक मंत्र में आ गया सब कुछ आत्मा हम असमें और सबका त्याग सर्व सन्यास करके सब त्याग कर रहे करके और कुछ करना नहीं सारे इस आसक्ति इच्छा का त्याग करके अपने स्वरूप में रहना ये सारे वेद का उपदेश प्रथम उपनि उपनिषद है ईशावास्य इसमें प्रथम मंत्र में पूरा उपदेश हो गया ओम पूर्ण